बे बोली हां जी मैं इसे जानती हूं यह राम अर्थात रामकृष्ण बोस बलराम बोस के पुत्र की बेटी है मैं तो अवाक रह गई मां कैसे जान गई मां ने मुझे बुलाकर पूजा घर में आसन पर अपने पास में बिठाया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 निवेदिता स्कूल में पढ़ाने से अच्छा रहता इसके उत्तर में मां ने कहा नहीं वहां रहने की आवश्यकता नहीं मेरे पास रहने से ठीक होता लेकिन मेरे कपाल में यह सौभाग्य कभी नहीं बदा एक दिन मैंने मां से पूछा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 अन्य किसी स्त्री भक्त से यह बात सुनकर मां ने मुझसे कहा तुम रात में रोटी पराठा आदि खाना ठाकुर को निवेदन करके खाना देशाचार मानना पड़ता है